स्वप्न तो में कल्पना कर दिखाने वाली होती है जब आपके रहने वाली क्षुद्र निद्रा शक्ति का यह हाल है तो परमात्मा के पास जब माया शक्ति है तो उसका कहना क्या है वो तो कुछ भी कर दिखा सकती है लेकिन ये हमारे अंदर अंदर में में वो उसके रहता है यही अंतर है ना। यही तो, जीव है यही यही ना तो तो स्पष्ट करके दिखा रहे हैं स्वप्ने व्यम पशेदन य मृत पुत्र अधिक अंग एरोप्लेन जैसे हवा में उड़ता है अपने आप को देखता है अपने आप जो है हवा में उड़ते जा रहा है वो जो पढ़े रहते हैं ना वो जेम्स बॉन्ड के और अन्य चीजों के जो आते हैं ना कॉमिक्स बुक होते हैं उसको देखा है हवा में उठता है शक्तिमान है? शक्तिमान हवा में उड़ता है ना देखने के लिए होते सिनेमा वैसे जैसे जिंदगी में थोड़ी करना होता है लेकिन मूर्ख लोग करते हैं सिनेमा नकल करने के लिए थोड़े होता है मनोरंजन के लिए होता है और जीवन में उसको लगाने लगे उल्टा और ये शास्त्र जीवन में लगाना चाहिए उसको तो पढ़ते भी नहीं जानते भी नहीं सुनते भी नहीं ध्यान नहीं देते तो मूर्ख स्वमूर्ख क्षेत्र में था और अपने को क्या देख रहा गर्दन कटावा देख रहा अपने खुद का गर्दन कटा हुआ देख रहा है जिंदा तो भी रहा है, भी है, तो देख तो आकाश उड़ रहे हवा में उड़ रहे हैं आप ये भी दुर्घटना और कितना समय बीतता है यहाँ पर जागृत का एक मुहूर्त नहीं बीतता मुश्किल से और वहां कई वर्षों की जिंदगी बीत जाती है नारद जी को माया दिखाने के लिए भगवान ने बहुत पीछे पड़ा नारद जी विष्णु का पीछे पड़े हमको माए दिखाओ हम माया दिखाओ माया दिखाओ आप नहा दे हम दिखाएंगे देने दे को नहाने गए तो वही माया में फंस गए डुबकी लगाए नहीं हो दूसरी जगह पे पहुंच जन्म बीत दिए जब डुबकी से बाहर आते हैं देख रहे विष्णु भगवान को कहते हैं हुआ? अरे यही तो मेरी माया है। तुम डबकी लगा के निकलने के अंदर कई जन्म तुमने देख लिया ये माया क्या दुर्घटना पांच मिनट नहीं होते स्वप्न स्वप्न में कई घंटों कई दिनों कई वर्षों का चला जाता है वह कहते हैं वत्सरोहूर्त जागरण के मुताबिक चल एक मुहूर्त अड़तालीस मिनट बीता है कई वर्ष बीत गए वर्ष समूह वर्ष वत्सर ओघम ओघम समूह और क्या देखता है मृत पुत्र आज जगा हुआ है बातचीत कर रहा है जिंदा है आ रहा है जा रहा है सब कुछ व्यवहार हो रहा है मृत पुत्र को जिंदा के रूप में देखता है सपने में इत्यादि यह जब निद्रा शक्ति का कमाल है यह सब कर दिखा सकती है उठप तो स्वप्न से दुर्घटित है तुम्मा ऐसा क्यों हुआ सपने ऐसे दुर्घटने कैसे हो गया जब वासना के अधीन है ना तब कहते हैं नेति व्यवस्था तत्र तुर्लभा यथा यथेक्षते यद तुक्त कहते इदमयुक्तम इदम न ये युक्त है ये युक्त नहीं है ऐसी व्यवस्था आप स्वप्न के किसी भी पदार्थ में दे नहीं सकते लोक व्यवहार में भी कहाँ रह जाता है व्यवस्था व्यवस्था हाँ पुलिस बोलते हैं मत जाओ उधर रह जाओ उधर रह जाओ ऐसे करो ऐसे करो कर, प्रोग्राम वगैरह होते जाए जब आदमी दूसरा आदमी था अपना आदमी चलो चलो चलो इधर देगा कहाँ व्यवस्था रहेगी सबके लिए व्यवस्था कहाँ बना कोई बना नहीं लोक व्यवहार वास्तव में हम लोग सामान्य व्यवस्था बना लेते हैं इन वाक्य में यहाँ भी कोई व्यवस्था वास्तविक है, बदलते जाते हैं बदलते, बदलते जाते नियम बदल जाते सब बदल किसी किसको आसान से निकालना है तो नया नियम बना लेंगे ये नियम है आज से पता है कि वो उसको पालन नहीं कर पाएगा अपना भाग जाएगा निकालने की सुविधा हो जाएगी ये नियम तो उन्हें पालने की जटा हो तो क्या व्यवस्था है वास्तवलोक में भी मतलब से व्यवस्था मानते इधर सब्र में भी आप अपने मतलब से व्यवस्था बना लेते हो यथा यथा तथा तथा जैसे जैसे तुम जो जो वस्तु देखोगे उसको वैसे वैसे ठीक समझते हो युक्त समझते हो उचित समझते हो आजकल सब ये ना श्वान को प्रतिकूल उत्तम असाधोत्तम अपने अनुकूल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपने प्रतिकूल हो जाए घरे बेकार महात्मा है क्या है कुछ नहीं सब वैसा है वैसा है दुनिया भर आरोप लग जाएंगे चारों तरफ जगह बदनाम करना शुरू कर देंगे हमने ऐसे किया वैसे किया लेकिन उन्होंने नाम को ऐसे कर जब तक अनुकूल है तो बड़ा गुरु जी गुरु जी भगवान है सब कुछ है प्रणाम सब कुछ होते रहता है, जब है अपने अनुकूलता प्रतिकूलता आपके अपने कर्म है जहाँ जितना दिन रहना होता दिन रहना होता है अंजल समा अपने तो पास भी नहीं किसी को क्यों दोष देना अपने आप समझ लो हमारा अंजल ही खत्म हो गया इनसे कितना पढ़ना चाहिए उतना कोटा पूरा हो गया बगला कोटा जहाँ वहाँ पहुंचेंगे ये कोई जरूरी नहीं ना हम एक ही से सारा पढ़े कोई जरूरी नहीं हो जाए तो अति उत्तम ना हो तो कोई आपत्ति अब ये है कि जहाँ की स्थिति होती है करना और नहीं थोड़ी कि इनसे हमको अभी मिल रहे तो उनको अपमान कर दो या इसको बदनाम कर दो या कुछ और करो आरोप लगाओ जहाँ जितना मिलना उतना तो बहुत बढ़िया हो गया दो शब्द भी मिल गया तो बहुत है हमारे क्यों भी हमारे आखिरी में मिला ही कुछ ना घाटा तो कुछ हुआ आपको गया क्या हमारे गया क्या जिनके पास ग्रह है जो कुछ भी पड़े उनसे हमें कुछ मिला है कुछ घाटा तो हुआ फिर आरोप क्योंकि तभी आगे आपको रास्ता भगवान भी देते जाते हैं बढ़िया शास्त्रों में व्यवस्था कुछ यही क्या कब कौन जिस पर किसको पढ़ा देता है नहीं पढ़ाता है कुछ भी है व्यवहार में वाक्य में एक अपनी मनोकल्पित व्यवस्था मान लेते हैं इन वास्तव में व्यवस्था नाम की चीज लोक में भी नहीं हो सकता स्वप्न में हम क्या देख रहे हैं कोई व्यवस्था युक्तम इधम नीति व्यवस्था तत्र तो दुर्लभ व्यवस्था वहां वहां मैने स्वप्न में अत्यंत दुर्लभ है यथा यथा इच्छती जो जो वस्तु को जैसा जैसा जिस जिस प्रकार से देखता है तत्तम तथा तथा रूप से ही युक्त समझ लेता है। अब उस उक्तम उक्तार को से लोक में कतारे अभी स्पष्ट है। ईदृशो महिमा दृष्टो निद्राशक्ति तदा मायाशक्तिर चिंत महिमेटी कि ईदृशो महिमा दृष्टा इस प्रकार की महिमा यदा निद्रा शक्ति दृष्ट हो जब निद्रा शक्ति की ऐसी महिमा दिखाई दे रही है तथा किम अद्भुत महिमा माया शक्ति है माया शक्ति के महिमा के क्या आश्चर्य कहा जाए अचिंत्या माया शक्ति के बारे में क्या बड़ा आश्चर्य है जब शुद्र निद्राशक्ति की महिमा हो सकती है तब तो माया शक्ति का तो कहानी ही क्या इसलिए परमात्मा की भी मन मोजी व्यवस्था है यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं वाक्य परमात्मा जो चीज जैसा देखना चाहता है जैसी व्यवस्था करना चाहे वैसी व्यवस्था है सारे इसे दोनों विरोधी अवतार भगवान कर दिखाए ना विरोधी परम बिल्कुल विरोधी अवतार है दोनों राम अवतारदा के अनुसार है धर्म से हट एक भी एक्शन नहीं एक भी क्रिया नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कर, और सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया कृष्ण अवतार अमर्यादा पुरुषोत्तम है कृष्ण अवतार्षण इसे मर्यादा क्या होती है स्थिरता है धर्म स्थिर उसके अनुसार इसे नौ संख्या में जन्म भगवान का राम का नवमी नौ, नौ संख्या स्थिर संख्या होती है और आठ संख्या अस्थिर संख्या और अष्टमी का जन्म कृष्ण का हो सारा मर्जा में तोड़ना था अस्थिर है इसीलिए एक घटते जाता है में, नौ में समान रहता है। नौतालीस चारोड़ो नौ चौवन ठीक उल्टा पांच चार जोड़ो नौ सौ तिरसठ छ तीन नौ अठा बहत्तर सात दो नौ नौ इक्यासी आठ एक दे। में ठीक उल्टा होता नब्बे नौ सोलह एक और सात एक और छोड़ा तो सात हो गया आठ से सात हो गया है चौबीस दो और चार छ हो गया और घटा आठ चौ बीस तीन दो पांच और घट गया आठ पंद चालीस शून्य हटाओ चार और घट गया चित्र सर घट रहा है ना यह अमावस्या हो गई या? घटते घटते अमाश्य तक पहुंच गए चार और आठ बारह दो और एक छप्पन प्यारह एक और एक दो फिर घटा आठ अट्ठारह आथ चौसठ छ चार दस शून्य हटाओ एक पूरे आठ से एक उतरते अब आता है आठ नवा बहत्तर सात दो नौ एक एक नौ संख्या आठ से शुरुआत एक में आया फिर नौ फिर आठ दस अस्सी इसे तो वो अमास्या है नौ पूर्णिमा है नौ पूर्ण संख्या है इसलिए पूर्णिमा है इसलिए आठवीं के पहाड़ में अमावस्या पूर्णिया पूरी तिथिया आ गई स्थिर में रह जाता मर्यादा जो है व्यवस्था जो है है भी नहीं भी ईश्वर सब इन करते लोकी की व्यवस्था शास्त्रों के आधार पर हम लोगों ने मान लिया है उसके आधार पर लोक चलता है अप्रेतमान ब्रह्म निष्ठाया माया जगत हेतु दृष्टान्त महा अप्रयतमान ब्रह्म ब्रह्म में कोई प्रयत्न भी नहीं होता कि मेरी माया से जगत पैदा हो ऐसा ब्रह्म संकल्प भी नहीं होता अप्रैतमान ब्रह्म निष्ठाया माया जगत दृष्टान्त महा ऐसा भी जगत जो माया जगह प्रका है इसमें दिखा रहे शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्न बहुविधम सृजित निर्विकारे विकार दृष्टान्त स्वप्न का आप प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वप्न में देखूं और अमुक दृश्य मेरे को दिखाई दे कोई संकल्प हो रहा है कुछ भी आप सो गए हैं निश्चेष पड़े हुए हैं निद्रा शक्ति अपने कमाल कर रही आप उस निद्रा शक्ति को न प्रेरणा दे रहे न को परिवर्तन करने के लिए किसी प्रकार का आपका प्रयत्न हो रहा है न आपने संकल्प करके सोए में आज मैं अच्छा स्वप्न देखूं या मैं आज मैं बुरा स्वप्न देखू ऐसे संकल्प करके भी कोई सोता नहीं फिर भी, भी दिखता मैंने किसी तरह से भी आपकी ओर से निद्रा शक्ति को स्वप्न दिखाने के लिए उकसाया नहीं गया है फिर भी आपके सोने के बाद कहा से टपक जाती है निद्रा शक्ति पता नहीं वो अपने कमाल करती रहती है है या नहीं हम दिखा रही है बेमतलब और झूठी दिखा के चली जाती है कई बार आप गोनी को खराब कर देती है पीछे जगा देती है खराब स्वप्न तो अब जग जाते पीछे इसलिए कहते हैं जैसी ये जो निद्रा शक्ति है पुरुषे शयातमान है पुरुष इस समय तो निद्रा बहुविधम स्वप्न सृजय बहुत प्रकार के स्वप्नों को दिखा देती सृष्टि करके ब्रह्मणी एवं इसी प्रकार से निर्विकार ब्रह्म में विकार हम कल्पय माया विकार हम कल्पयती विभिन्न प्रकार विकारों की कल्पना कर दिखाती रहती है माया पदार्थान दर्शेगी माया लेकिन जो सृष्टि करती है क्या उसका कुछ क्रम भी है स्वप्न का कोई तेज उत्पन्न हुआ कहीं बोले ब्रह्मांड एक मंडा पैदा हो गया वो फूट गया ऐसा ऐसा वर्णन आया तो वहां पर अक्रम ही है स्वप्नवत ही सत्य को नहीं जगत सत्य ने तो यही तो दिखाना चाह रही है उपनिषद जानबूझ करके उपनिषद ने सृष्टि की विविधता दिखाई है ताकि आपको ये निश्चय हो जाए कोई भी शक्ति नहीं है इसी तरह कोई शक्ति नहीं है कोई भी सृष्टि सृजिशक्ति नहीं है तो बताने के लिए उपनिषद ने ऐसे दिखाया यदि एक भी सृज शक्ति होती सारे उपरिषद उसी के अनुसार प्रतिपा करते कोई भी सृष्टि शक्ति नहीं है आपके और, आप और मन के समाधान की व्यवस्था की बात करते हो तो सार चलो तैयार तस्माद, तस्माद समुदाश वायुवायु और अग्नि इत्यादि क्रम से आपको चलना पड़ेगा जो कि ब्रह्म सूत्र में यही क्रम को निर्णय दिया है वही क्रम बता रहे हैं आपको यह सृष्टि आम मूर्खों के, के लिए सत्य है सत्य नहीं है क्रम में ना अक्रम है ना है। है नहीं। तो क्रम क्या देखना है सत्य सत्य का विवेचन बेकार है अनिर्वचनीय तो अनिर्वेचन सत्य भी नहीं बोल सकते झूठी दिखाई दे रही तो कहा झूठी वो चलाने के लिए इतना इतना रोज, इतना रोज, इतना नहीं है हाँ झूठी वो झूठी है सिद्ध करने के लिए क्योंकि जो इतने शास्त्र क्यों है उन बोले कि क्या बोला मूर्खों के लिए था आप मूर्ख तक दूर कैसे करें आप इस संसार के सत्य समझ कर बैठे हुए हो सारे संबंधों को सत्य समझ के बैठे हुए हो? है? मैं मैं सारे जिसके लिए कुछ नहीं है उनके लिए संसार जो ठीक है उनके लिए मैं तो भगवान भी इतना ले वो भी सब किसके लिए आप जिसमें भगवान के लिए है क्या ज्ञानी के लिए है ना ज्ञानी के लिए ना भगवान के लिए जरूरत नहीं है हैं? ये सब अज्ञानियों के लिए ही सारी व्यवस्था जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक भगवान है उसे अवतार भी ज्ञान हो जाए ना भगवान है ना अवतार है ना सृष्टि है जो सृष्टि नहीं रह गई तो सृष्टि के चलाने वाला बनाने वाला मिटाने वाला ये सब भगवान कहां से आ जाएगा कोई कुछ भी नहीं, काल नहीं आवत काल पर आदर्श ज्ञानानुभूति नहीं होती काल पर सारी व्यवस्था उसी व्यवस्था तहत कहा जा रहा है अभी विकार खानी जलो शिला प्रति खा आकाश प्राणीशिलाल वायु अग्नि जल स्पष्ट ऊर्वी मन पृथ्वी अंड मन ब्रह्मांड विराट उसके अंदर लोक चौदह लोक उन लोगों के अंतर्गत प्राणी शरीर और चेतन के साथ का जड़ उनके लिए मौज मस्ती के लिए जरूरत प्राणी विषु अंत शिक्षा इत्यादि का विकाराहा हो गया अब प्रश्न जड़ चेतन कैसे हो गया कहते हैं चेतन इतना ही हुआ है कि प्राणी विषु अंत शिक्षा या चेतनाविकारा तदिन्ना तो जड़विकारा प्राणियों के बुद्धि में जो चैतन्य की छाया पड़ी हुई है छाया चैतन्य का जो प्रतिबिंब है इसी के वजह से चेतन विभाग हो गया है और तदिन्न तो उपाधियों में जहां ऐसा प्रतिबिंब नहीं है वो तो जड़ विभाग समझना चाहिए पांच भौतिकत्व साम्य चेतनत्व के जड़ोत्व खुदा इत्याशं पांच समान होने के बावजूद भी कुछ को आप चित्र मानते हो कुछ को जड़ मानते हो ऐसी व्यवस्था कैसे आपने कर डाला संज्ञा है, तो कांच, कांच है तो आप उसको दर्पण नाम देते हो और जिस कांच और नहीं पड़ता है उसको केवल कांच हो तो कांच तो है। एक का पीछे पारे का पानी चढ़ा दिया हो गया दर्पण नाम उसका और निकाल दो तो भी आर पर दिखेगा कांच कांच है आगी आगी। है तो इन उपाधि में विलक्षणता पैदा कर दिया है आपने सर ईश्वर ने भी उपाधि में क्या विलक्षणता पैदा कर दी प्राणियों में बुद्धि नाम व्यचित रखा वह दर्पण जैसा है उसे चेतनी की छाया प्रतिम पड़ जाती है और अन्य में ऐसा नहीं है प्राणी शरीरेश अंतकरणेश प्राणी शरीरों में जो अंत उस अंत करणों में चैतन्य प्रतिबिंब न ब्रम्बना चेतन चैतन्य प्रतिबिंब पढ़ने से चेतन कह दिया गया इतभा जड़म और अन्य होने से उसको जड़ कह दिया जाता है नो चेतना, चेतना चेतन विभाग रूप ब्रमकृत कि चेतन और चेतन विभाग दोनों ही ब्रह्म कृत ही क्यों ना हो सके सीधे ब्रह्म चेतन हो गया ब्रह्म जड़ हो गया दोनों ब्रह्म ही हो गया ऐसे भी नहीं मानते नहीं वाक्य न जड़ जड़ चेतन चेतन दोनों भी ब्रह्म ब्रह्म तो है सबका कारण सर्वत्र क्षण सामूपे पृथक पृथक कि चेतन अच्छे सभियों में सचिदानूपता समान है है चेतन नहीं कि चेतन में भी व्याप्त है जड़ में भी है दोनों में समान है कोई अंतर नहीं है पर भेद कहा से आ गया समान ब्रह्म विद्य नाम रूप है पृथक पृथक ब्रह्म तो समान है भेड़ कैसे आया नाम कहाथक हो चैतन और जड़ समय समान ये आपने दिया? सुखी-दुखी बोलता है जड़ तो कभी सुखी-दुखी समान रूप सच विद्यमान है इसमें दृष्टान दे रहे हैं हेतु माह जो पहले है पूरा चित्र प्रकरण जो आपने पढ़ा है उसी वो प्रकरण आदि दे रहे नाम पटे दोनों के दोनों कैसे हैं उसी प्रकार से जैसा पट में चित्र विकल्पना पट में क्या किया आपने चित्र बनाया चित्र बनाते वक्त चेतन चित्रों को बना दिया है राजा है मंत्री है अमुक है, है। और सिंघासन बना, ज़। बना दिया जड़ पेड़ बना बना दिया पौधे दिए क्या बनाया जड़ जड़ में है पे पट जड़ चित्र में चित्र में से व्याप्त है चेतन चित्र में उसी ही प्रकार से व्याप्त है जड़ चित्र का आधार पट चेतन चित्र का पट में कोई अंतर नहीं है तद यहां पर भी माया पर भी जड़ का आधारभूता ब्रम चेतन का आधार होता है समानता है तो उसी पर जड़ का भी आधार है चित्र का भी आधार में से दोनों का आधार उनके नाते समान आधार से दोनों के प्रति वो समान ही होता है तो यह अनुभव में क्यों नहीं आता मैं अनुभव में कह दिया जब तक तो तुम नाम और रूप पे तुम्हारा दिमाग टिका हुआ है सच्चे आनंद का अनुभव तो हो नहीं सकता उपेक्षित करना पड़ेगा सच्चिदान का अनुभव करने के लिए इसके नाम और रूप की उपेक्षा कर दो नाम और रूप की उपेक्षा कर दो क्या बचेगा वही सच्चिदानंद अनुभव में जाएगा इसे बताता हूं एक ओमकारेश्वर फोटो है कभी तो जाएंगे तो देख अभी भी रखा हो, होगा फेंकेंगे तो है नहीं बहुत अच्छा फोटो है काला है काला लाइन हुआ है जब भी देखे देखता यहां ये पेड़ है ये है वो गाय है नाम लगता है नीचे लिखा इसमें ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र और कामधेनु गाय है इसको जो पहचानेगा वो ब्रह्मया नहीं है सब पहचान कामधनु का का दिखता है नहीं कहीं अरे भी आपको क्या करना पड़ता है पेड़ नहीं है ये नहीं है वो नहीं वो नहीं कर जो बीच का हिस्सा दिखेगा ना जो गैप गैप होता है उनको जोड़ता नहीं वो पेड़ को देखता है, ए -पेड़ ए है, है, अमुग है, अमुग है। उनको पकड़ रहा है कहा नाम रूप है नाम और रूप नन को पेशा कर दो आपको गाय दिखाई देगी जगत में सारे नाम रूप जो दिख रहे हैं सब सब दो कर तब सब दिखा है। मतलब क्या? ये बड़ा मुश्किल है दिमाग में पुरुष हूँ नाम, का नाम खट था था। सेकेंड भर नहीं लगता है एक सेकंड लगता बराबर कोई नहीं उठा हम ब्रह्मासमें ब्रह्म उठता नहीं बाद में बोले चलो भाई उपाधि है।, है चलो इस को दंधन करायाधीन होकर उपाधि से कराओ उपाधि को कराए ना है ऐसे भाव कहाँ उठे मैं ऐसा करता हूँ याद आता है ना चलो उपाधि को झाड़ो को मरवा जाए इसे चल भाई चलो मार ऐसे उपाधि को कहा करवाते उपाधि से नहीं करवाते ना अपने भी करते झाड़ू मारता हूँ अपने भी करते मन मंदिर बहुत बढ़िया तो मारेगा बहुत बड़े क्यों आप अलग रहेंगे ना तब आप अलग रहेंगे उपाधि बोले मन तो क्या कर रहा है झाड़ू नहीं, तो नहीं।, तो नहीं मार तुम्हें तो टी से झाड़ू नहीं मारा इधर मार उधर मार उधर के उधर के कचरा है इधर हटा करें तो प्रश्न प्रश्न उठता नहीं <laughs> है? नहीं ना क्यों कर सकेगा बल्कि और बढ़िया नाटक है ये जो ढोंगी होते ना ज्ञानी ये कर्म से भागते आलसी बनते मैं ब्रह्म मैं क्यों करू अरे ब्रह्म होते नहीं करू अरे शरीर को करने दो ना तुम ब्रह्म है शेर तो ब्रह्म नहीं है शेर तो मितया है मित्या झाड़ू मारने काम कर दो उसको मतलब बल्कि कराओ ढंग उसे साक्षी बन के रहो देखते रहो क्या कर रहा है ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है सुपरवाइजर बन जाओ खुद, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है ना वो साक्षी भाव में इससे कराने की क्षमता नहीं रह जाती अब बल भी है कोई देखा तो क्या सोचे झाड़ू मार रहा अपमान हो जाएगा मान अपमान के चक्कर में आ जाता है आचार्य अंक झाड़ू मारेगी अहंकार अहंकार अहंकार न हो तुम्हारा आचार्य आचार्य तो क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब अहंकार के कारणों को रोकता नहीं है उसको देखता है उसे विशिष्ट रूपे न होने देता है बल्कि इतनी बढ़िया नियंत्रण हो जाता है उसके वजह से िसास्मत बात ना? सब जो है ना मृत्यु कैसे, कैसे तो भय के मारे शरीर अपने मन बुद्धि अहंकार सब ठीक ठाक काम करेंगे ढंग से करेंगे क्यों जानते है तो ब्रह्म है वो डर जाएंगे डर के मारे ठीक ठाक काम करेंगे सारा सूर्य ब्रह्म के वजह से डर के हमारे सब काम कर रहे हैं आपका शरीर हम कर क्या है उसके सामने आपकी ब्रह्म निष्ठा नहीं है ना कर्तृत्षा आ जाती है बहुत निष्ठा आ जाती है फिर वो काम जब गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है पर स्वार्थ आ जाती है मतलब से दिखा कर, करना होता है सब कुछ मतलब से हो जाता है कारद नहीं होता फिर वो मतलब से होता है तो मतलब सिद्ध हो रहा है तो सारे साथ ठीक है मतलब सिद्ध नहीं हो रहा है तो फिर सब उल्टा हो जाता है दो दिन नहीं लगता उल्टा होने तीसरे का कहना है कि वो नाम रूप में उपेक्षित द्वे सच्चिदानंद धीर भवे तब सच्चिदानंद बुद्धि हो जाती है ब्रह्म सर्वकल्पना आधार सर्वगतत्व मित्र ब्रह्म जो है सर्वकल्पना का आधार से वो सर्वगत है